संक्षिप्त महाभारत आश्रम वार्षिक पर्व गांधारी सहित धित्राष्ट्र की वन में जाने के लिए तैयारी और युधिष्ठिर का शोक कहते हैं राजा युधिष्ठिर और धित्राष्ट्र में जो पारस्परिक प्रेम था उसमें राज्य के लोगों ने कभी कोई अंतर आता नहीं देखा परंतु भीमसेन गुप्त रीति से धित को अप्रिय लगने वाले काम किया करते थे वे अपने द्वारा नियुक्त किए हुए पुरुषों से उनकी आज्ञा भी भंग करा दिया करते थे एक दिन की बात है भीमसेन अमरस में भरकर धृतराष्ट्र और गांधारी को सुनाते हुए अपने मित्रों के बीच में इस प्रकार कठोर वचन कहने लगे भाइयों मेरी भुजाएं परिघ के समान सुदृढ़ है मैंने ही उस अंधे राजा के समस्त पुत्रों को यमलोक का अतिथि बनाया है देखो यह है मेरे देवरो जो परिघ को भी मात करने वाले और समय के उलट फेर को समझने और समस्त धर्मो को जानने वाली बुद्धिमती गांधारी देवी ने भी इन कठोर वचनों को सुना था उस समय तक उन्हें राजा युधिष्ठिर के आश्रम में रहते पंद्रह वर्ष व्यतीत हो चुके थे उस दिन भीमसेन के वचन रूपी बाणों से व्यथित होकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ किंतु तो युधिष्ठिर को इस बात की जानकारी न हो सकी अर्जुन कुंती यशस्विनी द्रौपदी और धर्म को जानने वाले नकुल सहदेव ये सब लोग धृतराष्ट्र के मनो अनुकूल ही वर्ताव करते थे कभी कोई अप्रिय बात नहीं कहते थे तदनंतर धृतराष्ट्र ने अपने सुहृदों को बुलाकर उनका पूर्ण सम्मान किया और आंखों में आंसू भर कर गदगदी में कहा मित्रों आप लोगों को यह मालूम ही है कि कौरवों का नाश किस प्रकार हुआ है यह सब मेरे ही अपराध का फल है दुर्योधन के बुद्धि में दुष्टता भरी थी वह अपने जाति भाइयों का भय बढ़ाने वाला था तो भी मैं इतना मूर्ख हूं कि मैंने उसे कौरवों के राज पर अभिषिक्त कर दिया भगवान श्री कृष्ण की अर्थ भरी बातें अनसुनी कर दी पुत्र के इसने से मेरी बुद्धि बुद्धि मारी गई थी। थी उस अवस्था में पुरुषों ने मुझे बात सुझाई कि दुष्ट पापी दुर्योधन को उसके से डालना चाहिए, किंतु मैंने ऐसा नहीं किया विदुर भीष्म कृपाचार्य और भगवान व्यास ने तो मुझे पद पद, पद पर नेक सलाह दी संजय और गांधारी ने भी बहुत समझाया परंतु मैंने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया इससे मुझे बड़ा पश्चाताप हो रहा है महात्मा पांडव गुणवान थे यद्यपि उनके बाप दादों की संपत्ति भी उन्हें लौटा विशेषता आज पंद्रह वर्षो के बाद मेरी आंखें खुली है मैं अपने किए हुए पाप की शुद्धि के लिए नियम पूर्वक रहकर कभी चौथे और कभी आठवें समय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 हम दोनों के सौ पुत्र मारे गए हैं किंतु उनके लिए मुझे दुख नहीं है क्योंकि वे क्षत्रिय धर्म को जानते थे और उसके अनुसार ही उन्होंने युद्ध में प्राण त्याग किया है अपने श्रीदों से ऐसा कहकर धृतराष्ट्र राजा युधिष्ठिर से बोले कुंती नंदन तुम्हारा कल्याण हो मेरी यह बात सुनो तुम्हारे द्वारा पालित होकर मैंने यहाँ बड़े सुख से दिन बिताए हैं बड़े बड़े दान दिए हैं और अनेकों बार श्राद्ध कर्म अनुष्ठान किया है द्रौपदी के साथ अत्याचार करके तुम्हारे ऐश्वर्य को छीन लेने वाले मेरे क्रूर कर्मी पुत्र धर्म के अनुसार युद्ध में मारे गए हैं। अब उनके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं दिखाई देती क्योंकि वे शस्त्रधारियों को मिलने वाले उत्तम लोगों को प्राप्त हुए हैं अब तो मुझे और गांधारी को अपने हित के लिए पुण्य कर्म का अनुष्ठान करना है अतः इसके लिए तुम हमें अनुमति दो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 युधिठ ने कहा महाराज आप यहाँ रहकर इस प्रकार दुख उठा रहे थे यह जानकर अब इस राज्य से मुझे तनिक भी प्रसन्नता नहीं होती मुझ को है मैं इतना प्रमादी और राज्य में आ सकता हूँ कि आज तक मुझे और मेरे भाइयों को यह पता ही ना लगा कि आप दुख से पीड़ित और उपवास करने के कारण अत्यंत दुर्बल होकर पृथ्वी पर सहन कर रहे हैं ओह आपने अपने विचारों को छिपा कर, मुझ मूर्ख को अब तक धोखे में ही डाल रखा था क्योंकि पहले मुझे यह यह विश्वास दिलाकर कि मैं सुखी हूं, आप आज तक यह दुख भोगते रहे, इस इस राज्य से, से, से, से इन भोगों से, नाना प्रकार यज्ञों अथवा सुख सामग्री मुझे क्या लाभ हुआ जबकि मेरे ही पास रहकर आपको इतने दुख उठाने पड़े आप ही मेरे पिता माता और परम गुरु हैं आपसे विलभ होकर हम कहा रहेंगे ये युसु आपके औरस पुत्र है इनको या और किसी को जिसे आप उचित समझते हो राजा बना दीजिए अथवा स्वयं इस राज्य का शासन कीजिए मैं ही वन को चला जाऊंगा पिताजी मैं पहले से ही अपियस की आग में जल चुका हूँ अब पुनः आप भी मुझे न जलाइए राजा मैं नहीं आप हैं मैं तो आपकी आज्ञा के अधीन रहने वाला सेवक हूँ फिर मैं क्या अनुमति दे सकता हूँ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 आपके न रहने पर यह धन धान्य से परिपूर्ण समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य भी मुझे प्रसन्न नहीं रख सकता महाराज यह सब कुछ आपका ही है मैं आपके चरणों पर मस्तक रखकर प्रार्थना करता हूं। आप प्रसन्न हो जाइए हम सब लोग आपके अधीन हैं। यदि सौभाग्यवश मुझे आपकी सेवा का अवसर मिलता रहा तो मेरी मानसिक चिंता दूर हो जाएगी धितार्थ बोले बेटा अब मेरा मन तपस्या में ही लग रहा है तथा जीवन के अंतिम अवस्था में वन को जाना हमारे कुल के लिए उचित भी भी है। मैं काल तक तुम्हारे पास रह चुका और तुमने भी बहुत दिनों लिएनी तो ही चाहिए धृतराष्ट की यहां सुनकर धर्म राजुधि काप उठे और हाथ जोड़े चुपचाप बैठे रह गए तब अंबिकानंदन राजा धित्राष्ट्र ने महात्मा संजय और महारथी कृपाचार्य से कहा मैं आप लोगों के द्वारा राजा युधिष्ठिर को समझाना चाहता हूं। एक तो मेरी अधिक अवस्था और दूसरे बोलने का परिश्रम इन कारणों से मेरा जी घबरा रहा है और मुंह सूखा जाता है इतना कहते कहते वे सहसा गांधारी का सहारा लेकर निर्जीव की भांति सो गए यह देखकर राजा युधिष्ठिर को बड़ा दुख हुआ वे कहने लगे ओह जिनमें हजारों हाथियों के समान बल था वे ही राजा आज धित्राष्ट्रीन से होकर स्त्री का सहारा लिए सो रहे हैं। जिन्होंने पहले भीमसेन की लोहमई प्रतिमा को चूर्ण कर डाला था, वे ही महाबली राजा आज अबला के सहारे पड़े हैं मुझ पापी को धिक्कार है मेरी बुद्धि और विद्या को भी धिक्कार है जिसके कारण ये महाराज इस समय अपने लिए अयोग्य अवस्था में सो रहे हैं यदि राजा धित्राष्ट्र और गांधारी देवी भोजन नहीं करते, तो मैं भी इन्हीं की की भांति उपवास करूंगा। के ने में ठंडा जल लेकर धृतराष्ट्र छाती और मुख को धीरे धीरे धोया उनके हाथ के स्पर्श से राजा धृतराष्ट्र की मूर्छा दूर हो गई और वे होश में आकर बोले पांडुनंदन, नंदन तुम फिर से मेरे शरीर पर अपना हाथ फेरो और मुझे छाती से लगा लो तुम्हारे सुखदायक स्पर्श से मेरे शरीर में मानो प्राण सा आ जाते हैं। तुम्हारे दोनों हाथों का स्पर्श मेरी तृप्ति का चेष्टा नहीं हो पाती तुमसे अनुरोध करने के लिए बोलते समय मुझे बड़ा परिश्रम करना पड़ पर रहा है अतः में अचे सा हो गया था तुम्हारे हाथ के स्पर्श ने मानो मुझ पर अमृत रस छिड़क दिया है इससे मुझ में नया जीवन सा आ गया है धृतराष्ट्र के के ऐसा करने पर युधिष्ठिर ने बड़े स्नेह के साथ उनके समस्त अंगों पर धीरे-धीरे हाथ फेरा। उनके स्पर्श से धृतराष्ट्र के शरीर में नूतन प्राण सा आ गया और उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं से युधिष्ठिर को छाती से लगाकर उनका मस्तक सूझा यह करुण दृश्य देखकर अत्यंत दुख हो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 आर्थ भाव से हाहाकार करने लगे धिताष्ट्र को इस प्रकार उपवास करने के कारण थके हुए और दुर्बल देखकर कर युधिष्ठिर ने उन्हें गले से लगा लिया और अपने शोकाश्रुओ को रोक कर कहा नरशेष्ट मुझे इस राज्य तथा जीवन की इच्छा नहीं है जिस तरह भी आपका प्रिय हो वही मैं वही मैं करना चाहता हूं यदि आप मुझे अपनी कृपा का पात्र समझते हो और यदि मैं आपका प्रिय हों तो मेरी प्रार्थना से इस समय भोजन कीजिए इसके बाद आगे की बात सोचूंगा यह सुनकर धैतराष्ट्र ने कहा बेटा तुम मुझे वन में जाने की अनुमति दे दो तो भोजन करूँ यही मेरी इच्छा है राजा धृतराष्ट्र इस प्रकार कह ही रहे थे कि सत्यवती नंदन महर्षि व्यास जी वहाँ आ पहुंचे और इस प्रकार कहने लगे